धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय या मातृशक्ति आध्यात्मिक ग्रंथों में सर्वोपरि उपनिषद की कथा में पीछे हमने यमाचार्य और नचिकेता के बीच हुए संवाद के माध्यम से शरीर के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त की कि ये शरीर रथ के समान है और इसमें अलग अलग जो तत्व हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं और इसमें जो चेतन तत्व बैठा हुआ है वह रथ का स्वामी है उस रथ के स्वामी के लिए बुद्धि सारथी के रूप में मिला हुआ है और वह सारथी जिस लगाम को पकड़े हुए है वह लगाम मन के रूप में है और लगाम जिन घोड़ों में लगी हुई होती है वो घोड़े हैं हमारी इंद्रियां और इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण करती हैं ये सारे विषय हैं घोड़ों के मार्ग रास्ते अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस, गंध आदि तो इस पूरे रथ का स्वामी अपने इन सारे घटक तत्वों से युक्त होकर के और भोक्ता, अर्थात कर्म करने वाला और उसका फल भोगने वाला कहलाता है आगे यमाचार्य इसमें दो बातों पर और अधिक जोर दे रहे हैं वो दो बातें हैं बुद्धि और मन तो आगे नचिकेता को उन्होंने बताया ये कठोपरिषद की तृतीय वल्ली का नवा श्लोक है कि विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नर सोध्वन पारम आपनोति तद विष्णु परमं पदम जिस सारथी का वर्णन पीछे किया गया था अर्थात बुद्धि वह सारथी यदि प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त नहीं है तो वह रथ के स्वामी रथी के लिए उस परमात्मा के परम पद को प्राप्त नहीं करा सकता इसलिए सारथी बहुत योग्य होना चाहिए सारथी को पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है और सारथी में ये क्षमता होनी चाहिए कि लगाम को पकड़ करके घोड़ों को कैसे कंट्रोल में रखना है घोड़े किस किस दिशा को जा सकते हैं उसका पूरा उसको पता होना चाहिए और इसी सारे ज्ञान के लिए वी शब्द और लगा करके कहा गया विज्ञान अर्थात सारथी कैसा हो तो विज्ञान सारथी ज्ञान से युक्त सारथी है जिसका ऐसा जीवात्मा अर्थात जिसका सारथी यथार्थ ज्ञान से युक्त है जिसकी समझ उत्कृष्ट रूप में आ चुकी है ऐसा सारथी और मन जो कि लगाम के रूप में है तो वहां भी प्रशब्द जोड़ करके ऋषि ने कहा कि प्रग्रह वान नरह अर्थात मन प्रग्रह एक प्रकर्ष लगाम की भूमिका निभा रहा हो जिसकी ये आत्मा के विशेषण हैं सारे विज्ञान सारथी भी आत्मा के लिए कहा गया अर्थात जिसका सारथी ज्ञान से युक्त है और मनह प्रग्रहवान और वह सारथी कैसा है उत्कृष्ट लगाम से युक्त है अगर लगाम कमजोर है अच्छी बनी हुई नहीं है तो सारथी लगाम पकड़ कर के भी घोड़ों को वश में नहीं कर सकता इसलिए प्रग्रहवान बहुत प्रकर्ष रूप से ग्रहण करने वाली अर्थात जो घोड़ों को नियंत्रण में रख सके ऐसी लगाम और वह लगाम सारथी के हाथ में हो तो सह अधन पारम आपनोती ऐसा रथी जिसका सारथी विज्ञानी हो और मन भी प्रकर्ष भूमिका निभा रहा हो तो वह अध्वन पारम जो मार्ग जो यात्रा उसको पूरी करनी है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वह उस मार्ग के पार पहुंच जाता है और उस मार्ग का अंतिम बिंदु क्या है अर्थात जहां जाना है रथी के लिए वो अंतिम बिंदु क्या है अंतिम लक्ष्य क्या है तो उसका उत्तर दिया अंत में कि तद विष्णु हो परम पदम विष्णु परमात्मा उस परमात्मा का वह परम पद है जिसको प्राप्त करना है पद मैंने कई बार बताया है पद का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य जो हमें चाहिए उसको पद कहते हैं तो परमम पदम उस परम पद को वह प्राप्त कर सकता है अब इस लंबी यात्रा पर चलने के लिए जिन जिन पड़ावों से गुज़रना होता है उसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक कौन कौन से पड़ाव आते हैं और उस रथी के लिए पहले किस बात पर अधिक ध्यान ध्यान देना चाहिए उसके बाद फिर क्या करना चाहिए तो अगले श्लोक में एक क्रम बताया है यमाचार्य ने और ये सारे ही तत्व हमारे शरीर में हैं जिस क्रम को बता रहे हैं वो तो उन्होंने कहा कि इंद्रियभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान पर इसमें कितनी चीजें गिनाई गईं कि इंद्रियभ्य परा ही अर्था इंद्रिय और अर्थ पहला इंद्रिय दूसरा अर्थ और अर्थ से आगे फिर मन और मन से आगे फिर बुद्धि और बुद्धि से आगे फिर आत्मा महान पर लेकिन यही यात्रा पूरी नहीं हुई इसलिए अगला श्लोक और दिया इन दोनों श्लोकों को बता मिला करके पूरा मार्ग आता है आगे कहा कि महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात पुरुष परुषात् न परम किंचित साष्ठा सा परागति बहुत सरल शब्द हैं आपको समझ में आ भी रहा होगा तो उसके आगे महत तत्व है और महत् से आगे फिर अव्यक्त है इनका अर्थ बताऊँगा मैं आगे और अव्यक्त से आगे परम पुरुष और अंत में कहा कि उसके आगे अब कुछ नहीं है तो प्रारंभ कहाँ से किया था इंद्रियों से इंद्र कहते हैं जीवात्मा के लिए और जीवात्मा को जो साधन परमात्मा ने दिए जो करण परमात्मा ने दिए वो करण दो प्रकार के हैं एक ऐसे करण हैं जिनका मुख बाहर की ओर है इनको हम बाह्यकरण कह देते हैं एक ऐसे हैं जिनका मुख अंदर की ओर है अर्थात जो अंदर का भी ज्ञान करते हैं और बाहर से विषय भी उनके पास ही पहुंचता है बाहर के मुख वाले जो कर्ण हैं वो अपना अपना विषय लेकर के अंतकरण जो अंदर करण है उसको दे देंगे अब अंदर जो करण है उसका बाहर से कोई संबंध नहीं है जैसे कोई अधिकारी बैठा हुआ है किसी अपने कार्यालय में अब उसके पास जो सूचना आएगी वो उसके कर्मचारी लेकर के आएंगे कर्मचारी सूचना बाहर के ही लाए हैं लेकिन वह अधिकारी उसका बाहर से संबंध नहीं है बाहर से संबंध न होते हुए भी बाह्य सूचनाएं उसके पास अवश्य पहुंच रही हैं लेकिन वो स्वयं बाहर जाकर के सूचना एकत्र नहीं कर रहा है ऐसे ही ये इंद्रिया सबसे पहले इन्हीं का नंबर आता है कि हम जब संसार में आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले हमारी बाह्य इंद्रिया कार्य करना शुरू कर देती हैं बच्चा बाह्य विषयों को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है और इन बाह्य विषयों को ग्रहण करते समय जो इनके कारण हैं तो सबसे पहले यहाँ यमाचार्य कह रहे हैं कि इनका ज्ञान होना आवश्यक है अर्थात ये जो बाह्यकरण परमात्मा ने दिए हैं ये किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं और किन किन विषयों को ग्रहण इनके द्वारा करना है इनके ग्रहण करने की शैली क्या है क्योंकि न्याय दर्शन में भी महर्षि गौतम ने जहाँ ज्ञान ग्रहण करने की बात बताई है वहाँ कोई भी बाह्य ज्ञान हम यूँ ही ग्रहण नहीं कर लेते इसमें इंद्रिय का बाह्य विषय से संपर्क होगा और इंद्रिय के साथ में मन का संपर्क होगा और मन के साथ में आत्मा का संपर्क होगा तो कितने संबंध होगा ये संपर्क कितने होगा ये चार चार तो तत्व हैं लेकिन संपर्क तीन बनेंगे अर्थात इंद्रियों का बाह्य विषयों के साथ ये संबंध जुड़ाए एक ये पहला एक संपर्क हो गया अब इतना ही यदि रहे और मन का इंद्रिय के साथ संबंध न जुड़ पाए तो भले ही हमारा बाह्य विषय से इंद्रिय का संबंध होता रहो जैसे हम सो रहे हैं बाहर शब्द हो रहा है कान तो खुले हुए हैं तो कान खुले हैं इसका तात्पर्य है कि शब्द कान तक पहुंच रहा है लेकिन कान का संबंध जो मन से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है अभी क्योंकि मन भी सो चुका है मन शांत है तो मन का संबंध न जुड़ने पर वह श्रोत्र शब्द ग्रहण करके अंदर तक नहीं पहुंचा सकता और हम नहीं सुन पाते और जागृत अवस्था में भी हम जब तन्मयता से कोई कार्य कर रहे होते हैं तब भी शब्द नहीं सुन पाते हम कहते हमारा ध्यान और जगह था हम नहीं सुन पाए तो मात्र बाहर के विषय से इंद्रिय का संबंध जुड़ जाना इतने मात्र से हम शब्द या किसी विषय ग्रहण नहीं कर पाएंगे उसके साथ इंद्रिय के साथ मन का भी संबंध होना चाहिए अब मन का भी संबंध यदि हो गया और मन का संबंध यदि आत्मा के साथ नहीं है यद्यपि ऐसा होता नहीं केवल सुषुप्ति अवस्था में ऐसा होता है कि मन का और आत्मा का संबंध भी टूट जाता है लेकिन जागृत अवस्था में आत्मा का संबंध मन से सदा बना रहता है इसका एक सूत्र भी है योग दर्शन में कि सदा ज्ञाताश्चित वृत्तय तत्प्रभो पुरुष से अपरिणामवात्नी सदा ज्ञाता चित्त वृत्तय चित्त की मन की वृत्तियाँ आत्मा के लिए सदा ज्ञात रहती हैं यहाँ सदा से तात्पर्य है जागृत अवस्था में सुषुप्ति में नहीं तो दूसरा संपर्क इंद्रियों का मन के साथ भी होना चाहिए और तीसरा संपर्क आत्मा का मन के साथ हो तब आत्मा तक वह विषय पहुँच पाएगा तो सबसे पहली भूमिका तो इंद्रिय ने निभाई तो इंद्रियों का ज्ञान आवश्यक हुआ लेकिन इंद्रियभ्य परा ही अर्थ है यमाचार्य कह रहे इंद्रियों से भी परे और पर का अर्थ यहां पर सूक्ष्म उससे भी बड़े व्यापक रूप में कह सकते हैं क्योंकि आप एक इंद्रिय को ले लीजिए हम एक आंख को ले लें तो आंख से हम कितने रूप ग्रहण कर सकते हैं किस किस वस्तु के रूप जान सकते हैं कोई सीमा नहीं अनंत अनंत पदार्थों के रूप हम इन्हीं आँखों से दोनों आँखों से ग्रहण कर सकते हैं और रूपों में कितनी वेराइटीज हैं यद्यपि हम रंगों को देखें तो मुख्य रंग तो तीन ही होते हैं लेकिन उन तीनों का परस्पर जब मेल होता है और उस मेल का अनुपात आप घटा बढ़ा करके देख लें तो कितने प्रकार के रूप बन जाएंगे कोई सीमा नहीं उसकी और सात रंग तो आपने मुख्य सुने ही हैं इंद्रधनुष में भी सात रंग दिखाई देते हैं ना लेकिन मुख्य तीन ही होते हैं परंतु इन सात को भी परस्पर मिलाकर के अनंत प्रकार के रूप बन जाएंगे कोई सीमा नहीं इसकी तो इंद्र ये भ्य पराही अर्था आप श्रोत्र को ले लें तो श्रोत्र कितनी प्रकार की ध्वनियां सुन सकता है कितने प्रकार की भाषाएं कितने प्रकार के वर्ण कोई इसकी भी सीमा नहीं है चाहे कैसी भी ध्वनि हो शोत्र ग्रहण करेगा तो इंद्रिय भरा ही अर्था नासिका को ले लें कितनी प्रकार की गंध कैसी भी हो सारी गंध ग्रहण करने में नासिका सक्षम है रसना हर प्रकार के रस को ग्रहण करने में समर्थ है तो इन विषयों को हम देखें इनकी व्यापकता बहुत अधिक है इंद्रियां तो फिर भी हमारे शरीर में सीमित हैं और उनका ज्ञान करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारे विषयों को जान लिया है तो इंद्रियभ्य पराही अर्थः अर्थ से तात्पर्य यहाँ पर इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो इनका ज्ञान आवश्यक है अब इंद्रियभ्य पराही अर्था लेकिन इन अर्थों को ग्रहण करके इंद्रियों ने कहा पहुंचाया है मन के पास तो यहाँ यमाचार्य संकेत दे रहे हैं कि सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रखें और इंद्रियों को स्वस्थ रखे हमें किन विषयों को ग्रहण करना है किन को नहीं करना है ये हम कब कर पाएंगे जब मन को समझ पाएंगे यदि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो उल्टा हो जाएगा और हम फिर ऐसा ही बोलेंगे कि हमारा मन इस विषय को ग्रहण करने के लिए कर रहा है ये खाने के लिए कर रहा है ये देखने के लिए कर रहा है ये सुनने के लिए हमारा मन कर रहा है अर्थात मन को हम प्रमुखता देने लगेंगे यदि इस रहस्य को नहीं समझेंगे तो क्योंकि जो रथ ही अंदर बैठा हुआ है और वह ये भूल जाए कि मैं रथ का मालिक हूँ ये सारथी भी मेरे वश में है मन भी मेरे वश में है इंद्रियाँ भी मेरे वश में है इन ये सब मेरे लिए हैं अगर इस बात को भूल जाए और उल्टा हो जाए कि मैं इन सब के लिए हूँ जैसे कभी कभी बच्चे बहुत जिद करने लगते हैं तो माता पिता उनके आगे झुक जाते हैं फिर कि ठीक है तुम नहीं मानते हो तो हम तुम्हारा ही कहना मान लेते हैं ऐसा ही ये सारथी अगर ये भूल जाए उसको ज्ञान न रहे कि ये सारे मेरे लिए हैं मैं इनके लिए नहीं हूँ तो उस अवस्था में वह इनके वश में होने लगेगा तो यहाँ यमाचार्य कह रहे हैं कि हमें इनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि क्या हमारी इंद्रियां हैं और क्या ये विषय ग्रहण कर सकती हैं और उन विषयों को हमें कब ग्रहण करना है कब नहीं करना है ये तब संभव होगा जब मन हमारे वश में है तो मन अर्थ से भी परे हो गया इंद्रियभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः यहाँ पर से तात्पर्य उससे भी उत्कृष्ट उससे भी परे उससे भी श्रेष्ठ है और उससे भी सूक्ष्म है तो मन के रहस्य को जो समझ लेता है जीवात्मा और मन को जो नियंत्रण में कर लेता है अब उसको ये देखना है कि मुझे कब किस विषय की कितनी मात्रा में आवश्यकता है तो उतनी ही मात्रा में वह मन का संपर्क इंद्रिय से करके और वही विषय उतनी ही मात्रा में ग्रहण करेगा और नहीं तो अनियमित जीवन चलता रहेगा इंद्रियां अपनी मनमानी करेंगी मन अपनी मनमानी करेगा और परिणाम क्या होगा परिणाम जीवात्मा पर पड़ेगा सारा रथ बिगड़ेगा सारथी बिगड़े घोड़े बिगड़े कुछ भी बिगड़े लेकिन प्रभाव तो रथ के मालिक पर पड़ने वाला है क्योंकि रथ परमात्मा ने उसी को बना करके दिया है उसी के लिए दिया है तो ये सारे जो घटक तत्व हैं रथ के इन सब में कहीं भी कोई बिगाड़ आता है वह बिगाड़ आत्मा तक पहुँचता है तो इंद्रियभ्य परा अर्था परम मनः अब मन को भी ठीक है हमने समझ लिया मनन शक्ति हमारी बहुत प्रबल है लेकिन मनन शक्ति के पीछे भी एक शक्ति और बैठी हुई है एक करण और है वो कौन सा करण है बुद्धि के पीछे कौन है नहीं मन के पीछे मन के पीछे बुद्धि है अब बुद्धि इसीलिए शास्त्रों में बुद्धि को कहा गया है बुद्धि का स्वरूप जहां बताया है तो महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में एक सूत्र दिया है इसको बताने वाला कि अध्यवसायो बुद्धि है। अर्थात बुद्धि किसे कहते हैं जो हमें निश्चय तक पहुंचाई क्योंकि मन निश्चय तक नहीं पहुंचाएगा इसीलिए मन का स्वरूप बताया है कि संकल्प विकल्पात्मकम मन मन में दोनों बातें होती हैं संकल्प भी और विकल्प भी संकल्प माने अच्छी कल्पना अच्छा विचार और विकल्प विरोधी कल्पना विरुद्ध विचार दोनों आएंगे और दोनों में उलझा रहेगा ये निश्चय करने की क्षमता इसकी नहीं है उसके लिए परमात्मा ने एक और करण दिया है वह बुद्धि है वह उससे भी उत्कृष्ट है उससे भी श्रेष्ठ है तो मनसस्तु सस्तु क्योंकि मन भी इंद्रियों से विषय लेकर के और जब उन पर विचार करने लगता है तो अंत में उसको निराशा हाथ लगती है और वह हार जाता है हार करके उन विषयों को बुद्धि को सौंप देता है और बुद्धि से कहता है तू ही इसका निश्चय कर ये निश्चय करने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है उसी को पीछे कहा था विज्ञान सारथिर तो वह बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए उस बुद्धि में यदि ज्ञान की कमी होगी क्योंकि बुद्धि और ज्ञान ये पर्यायवाची ही शब्द हैं अगर ज्ञान की कमी है बुद्धि में और वो भी यथार्थ से ज्ञान की कमी है बुद्धि में तो भले ही उसका स्वरूप निश्चय करने वाला है लेकिन फिर भी वह निश्चय नहीं कर पाएगी अर्थात मन ने जो विषय संकल्प विकल्प के रूप में बुद्धि को सौंपा है वो यूँ ही पढ़ा रहेगा अनिर्णीत अगर बुद्धि में यथार्थ ज्ञान नहीं है तो तो बुद्धि हमारी यथार्थ ज्ञान से युक्त होनी चाहिए और उसी के लिए विज्ञान शब्द बोलते हैं विज्ञान सारथिरस्तु तो उस बुद्धि का ज्ञान वो हमें शास्त्रों से पता लगता है अध्ययन से पता लगता है हम विद्या से प्राप्त करते हैं क्योंकि जितना भी हम नैमित्तिक ज्ञान के रूप में संसार में जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान चाहे शास्त्रों से हो आचार्यों से हो गुरुओं से हो माता पिता से हो समाज से हो ये सारा ज्ञान जो भी हमें मिल रहा है ये दोनों प्रकार का मिल रहा है इसमें मिथ्या ज्ञान भी बहुत मिलता है और यथार्थ ज्ञान भी बहुत मिलता है लेकिन हम उसका निर्णय कैसे कर पाएंगे तो निर्णय करने के लिए जैसे स्वर्णकार सोने की दुकान खोल के बैठ जाए अब उसके पास बहुत सारे लोग बेचने खरीदने वाले आने लगे तो बेचने वाले जब आते हैं और उस समय वह उसको दे रहे हैं कि लो हम ये सोना लाएँ आप ले लो और पीतल दे दें सोने के धोखे में अब क्या करेगा क्या आँखों से पता लगा लेगा कि यह सोना है या पीतल है या अन्य कोई मिश्रित धातु मिला दी जाए सोने में अगर बिल्कुल पीतल है तो तो कभी कभी पता लग भी जाता है लेकिन कम मात्रा में मिली है तो उसको परखने के लिए एक कसौटी रखनी पड़ती है वह कसौटी पर घिस करके उसको देखता है तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में सभी प्रकार के ज्ञान आ रहे हैं मिथ्या ज्ञान भी आ रहा है यथार्थ ज्ञान भी आ रहा है तो हम कैसे निर्णय करें कि ये ज्ञान सही ही है उसी कसौटी क्या है नहीं बुद्धि तो निर्णय करना है उसको अभी बुद्धि तो एक करण हो गया साधन हो गया लेकिन वह साधन अभी क्षमता से लेस नहीं है अभी उसके पास कसौटी प्राप्त नहीं हुई है वो ज्ञान सत्य है या असत्य है इसका पता करने के लिए परमात्मा ने वेद रूपी कसौटी दी हुई है हम अन्य शास्त्रों में जो पढ़ रहे हैं या अन्य लोगों से जो सुन रहे हैं उस शास्त्र में लिखा हुआ उन लोगों से सुना हुआ वो सत्य है या असत्य है ये कैसे पता लगेगा शास्त्र की सत्यता असत्यता शास्त्र से ही पता नहीं लग पाएगी क्योंकि वहाँ दोनों प्रकार की बातें मिल रही हैं ये ठीक है कि कुछ शास्त्र हमें सत्य ज्ञान से परिपूर्ण मिल जाते हैं लेकिन ऐसे शास्त्र कम हैं और जहां दोनों प्रकार की बातें होती हैं ऐसे शास्त्र अधिक मिल जाते हैं तो इसीलिए ऋषियों ने एक निर्णय दिया कि उस अवस्था में हमें वेद से पता करना है वेद से मिलान करना है अर्थात परमात्मा ने जो सारे संसार का एक संविधान बना करके दिया और संसार भी हमारे सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है हम बहुत सी बातें तो संसार के नियमों को देख करके ही पता लगा लेते हैं कि ये सत्य है या असत्य है भले ही हमने शास्त्र ना पढ़े हों जैसे कोई किसान उसको बोना है गेहूं और चने के दाने लेकर के चल पड़े खेत में बोने के लिए तो जो शास्त्र नहीं पढ़ा है दूसरा उसका किसान भाई वो बता देगा कि तुझे जब गेहूँ की फसल चाहिए तो चने का बीज क्यों बो रहा है क्यों क्यों कह पा रहा है वो क्योंकि उसने सृष्टि के नियम को देख करके ये पता लगा लिया है कि जैसा बीज हम भूमि में डालते हैं उसमें से अंकुर वैसा ही निकलता है क्या ये उसने वेद में पढ़ा था तो संसार के नियमों को देख कर के हम बहुत सी बातें पता लगा लेते हैं हम आँख से ही देख पाते हैं कान से ही सुन पाते हैं नाक से ही सूंघ पाते हैं ये ज्ञान का हमें कोई सिखाएगा तब जान पाएंगे ये तो हम करके ही सीख जाते हैं तो ये अनुभव ये सारे ज्ञान हमें सृष्टि से ही मिल रहे हैं लेकिन बहुत सी सूक्ष्म बातें अपरोक्ष बातें जो इस संसार को देख करके भी आप नहीं जान पाएंगे उनका निर्णय फिर वेदों से होता है तो यथार्थ बुद्धि वही कहलाती है जो परमात्मा के दिए ज्ञान के अनुकूल हो अर्थात परमात्मा की दी हुई कसौटी से हमने जिस ज्ञान को परख लिया है और परख करके हमें निश्चय हो गया है कि यथार्थ ज्ञान ही है उस ज्ञान को ग्रहण करने वाली बुद्धि उस बुद्धि की याचना हम परमात्मा से करते हैं तो मनसस्तु पराबुद्धि बुद्धि उस मन से भी उत्कृष्ट श्रेणी की यह बुद्धि हो गई तो चार बातें हो गई बुद्धि उसके नीचे मन आ गया मन के नीचे विषय आ गए और विषयों के नीचे इंद्रियां आ गईं, लेकिन बात यहां तक ही समाप्त नहीं हुई बुद्धि के आगे फिर और कहते हैं कि मनसस्तु परा बुद्धि ही और बुद्धेरात्मा महान पर यहां जो आत्मा शब्द आया हुआ है तो आत्मा के कई अर्थ होते हैं जीवात्मा भी होता है परमात्मा भी होता है शरीर भी इसका अर्थ होता है और संसार की सृष्टि की रचना की प्रक्रिया में जो सर्वप्रथम तत्व बनता है उसको भी आत्मा शब्द से कह देते हैं लेकिन उसके लिए एक महत शब्द भी आता है और उसी महत शब्द को यहां पर उसके साथ में विशेषण दिया भी है कि बुद्धेरात्मा महान पर हा। आत्मा और महान ये दोनों शब्द एक साथ दिए हैं यास्का यमाचारी ने तो आत्मा महान का तात्पर्य हो गया सृष्टि रचना की प्रक्रिया में अर्थात सत्व रज तम जो प्रकृति के मूल कण हैं और उनसे जब परमात्मा संसार बनाता है तो सबसे पहले जो तत्व बनता है ये बहुत लंबी प्रक्रिया है ये भी तो सबसे पहले जो तत्व बनता है उसे कहते हैं महत और महत को ही महान बोल देते हैं उसी को यहाँ पर आत्मा शब्द से कहा गया है क्योंकि बुद्धि से भी सूक्ष्म महत है अर्थात हमें यहां तक पहुंचना है ज्ञान प्राप्त करते करते कि ये सारा संसार ये कैसे बना और सबसे प्रथम तत्व कौन सा बना वो हो गया आत्मा महान पर लेकिन ये क्रम यहीं नहीं रुकेगा क्योंकि ये भी एक कार्य पदार्थ हो गया बना हुआ पदार्थ हो गया हमें मूल तक पहुंचना है तो आगे कहा कि मनसस्तु पराबुद्धिर बुद्धि आत्मा महान पर महत परम अव्यक्तम उस महान से भी परे महा महतत्व का भी मूल कारण उसे कहा गया है अव्यक्त अव्यक्त किसे कहते हैं अव्यक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि जो अभी व्यक्त नहीं है अर्थात जो प्रकट नहीं है जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते इंद्रियों से नहीं जान सकते हम जिसका अनुभव नहीं कर सकते अर्थात बहुत ही सूक्ष्म तत्व तो अव्यक्त से तात्पर्य यहाँ पर मूल प्रकृति और मूल प्रकृति को हम जब उसका वर्गीकरण करते हैं तो तीन वर्ग बन जाते हैं उसके सत्व रज और तम सत्व रजस और तमस इन्हीं को प्रकृति के मूल कर्ण कहते हैं और इन्हीं का आपस में जब अलग अलग अनुपात में परमात्मा संयोजन करता है तो सबसे पहले महत तत्व बनता है उसके आगे फिर धीरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह सारा संसार हमारे सामने आता है लेकिन मूल अवस्था यदि सत्व रजस तमस ये अलग अलग होंगे तो उस अवस्था को प्रलय कहा गया है उसको साम्य कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्य प्रकृति ही वो साम्य अवस्था है साम्य का तात्पर्य कि सत्व सत्व के ही रूप में है अभी रजस उससे अलग है वो रजस के रूप में है और तमस तमस के रूप में है और एक कण पृथक पृथक है और जब तक ये आपस में नहीं मिलेंगे तब तक संसार नहीं बन सकता तो महतः परम अव्यक्तम अब यहां तक ज्ञान प्राप्त करके अर्थात चेतन और जड़ जब इन दो भागों में बांटते हैं हम तो अभी तक जो गणना की गई सारी इंद्रियों से लेकर के और अव्यक्त तक ये सारी गणना इसमें जितने भी तत्व आए हैं इसमें कहीं चेतन आपको दिखाई दिया अभी अभी तक कोई चेतन नहीं है लेकिन इन सब तत्वों को जिसको बताया जा रहा है जो इनको जानेगा जो इनको समझेगा वो चेतन ही तो है अर्थात आत्मा को बताया जा रहा है ये सारी बातें तो इसमें इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि बुद्धि के आगे महत और महत के आगे अव्यक्त ये छह तत्व ये तो आ गए सारे जड़ वर्ग में अचेतन वर्ग में और जानने वाला इनको आत्मा वो चेतन है लेकिन इस आत्मा से और इन आठ प्रकार के छह प्रकार के तत्वों से भी परे सबसे परे तो अंत में कहा कि महतः परम अव्यक्तम पुरुषः पर अव्यक्त से भी परे वो कौन है पुरुष अब यहां पर पुरुष शब्द भी दोनों के लिए आता है जीवात्मा के लिए भी परमात्मा के लिए भी लेकिन आगे की जो पंक्ति आ रही है कि पुरुषात न परम किंचित उस पुरुष से परे और कुछ भी नहीं है तो यहां फिर इसकी संगति कैसे लगाएंगे यहां पुरुष होगा परमात्मा तो वह अव्यक्त से भी परे है अव्यक्त से भी सूक्ष्म है प्रकृति से भी सूक्ष्म है अब उसके आगे और यात्रा होगी क्या और कुछ जानना शेष रहेगा तो कहा पुरुषार्थ न परम किंचित पुरुष से परे और कुछ भी नहीं है सा काष्ठा सा परागति ही काष्ठा शब्द मैंने पहले भी कई बार प्रयोग किया है आपके सामने काष्ठा कहते हैं दिशा के लिए और इसी काष्ठा के पहले हम परा शब्द लगा दें तो क्या बन जाता है और पराकाष्ठा व्यवहार बहुत बोलते हैं अर्थात जब किसी बात में अति हो जाए या कहीं किसी के अंत तक पहुंच जाए तो कहते हैं इस विषय की तब तो ये पराकाष्ठा हो गई अर्थात अंतिम दिशा अंतिम बिंदु तो यहाँ पर जीवात्मा की यात्रा का अंतिम बिंदु अर्थात जिस गंतव्य को इसे प्राप्त करना है वह लक्ष्य वह गंतव्य इसका पुरुष है उसके आगे इसकी कोई यात्रा नहीं होने वाली तो पुरुषात न परम किंचित साष्ठा सा, सा परागति ही यही श्रेष्ठ गति कहलाती है जीवात्मा की तो इस तरह से यमाचार्य ने इस जीवन की यात्रा में जो मुख्य मुख्य पड़ाव आते हैं उनकी जानकारी पूरी प्राप्त करना ये नचिकेता को समझाया और इनके बिना जाने हम उस परम पुरुष तक नहीं पहुंच पाते इसलिए धीरे धीरे एक जन्म में हमने ये जान लिया दूसरे जन्म में ये जान लिया ऐसे कई जन्मों की यात्रा होते होते और तब जाकर के हम पराकाष्ठा तक अर्थात परम पुरुष तक परम गति तक पहुंच पाते हैं तो आज इस विषय को यहीं रोकते हैं ओम शम